महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व भीमसेन का भगदत्त के हाथी के युद्ध हाथी और भगदत्त का भयानक पराक्रम धृत्रष्टुवाच ते स्वयं संवृत्ते सुप्रतुद्यागस कथम युधिरे पार्थ माम काम अर्जुन चाप्य करोत संसक बल प्रति संसावा पार्थस्य किम कुरत संजय धित्राट ने पूछा संजय इस प्रकार जब सैनिक पृथक पृथक युद्ध के लिए लौटे और कौर योद्धा आगे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए उस समय मेरे तथा कुंती के वेगशाली पुत्रों ने आपस में किस प्रकार युद्ध किया संसप्तकों की सेना पर चढ़ाई करके अर्जुन ने क्या किया अथवा संसप्तकों ने अर्जुन का क्या कर लिया संजय उवाच तथा तेसो ते सो निवृत्तेश प्रत्युद्या संजय ने कहा राजन इस प्रकार जब पांडव सैनिक पृथक पृथक युद्ध के लिए लौटे और कौरव योद्धा आगे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने हाथियों की सेना साथ लेकर स्वयं ही भीमसेन पर आक्रमण किया स नाग इव नागे गोवृषेण इव गो समात स्वयं उपाद्रवतः जैसे हाथी से हाथी और सांड सांड से भिड़ जाता है उसी प्रकार राजा दुर्योधन के ललकारने पर भीम सेन स्वयं ही हाथियों की सेना पर टूट पड़े स कुशल पार्थो बाहुवीण अभिनत मारिसः आदरणीय नरेश कुंते कुमार भीमसेन युद्ध में कुशल तथा बाहुबल से संपन्न है उन्होंने थोड़ी ही देर में हाथियों की उस सेना को वितीण कर डाला थे गजा गिर संकाशा छतोम भीमसेन से नाराच विमुखा वे पर्वत के समान विशाल का हाथी सब और मध की धारा बहा रहे थे परंतु भीम भीमसेन के नाराचों से विद्ध होने पर उनका सारा मध उतर गया वे युद्ध से विमुख होकर भाग चले विध्मेद्रजा लारी यथा वायु समुद्धतानदी काली तथ पवना जैसे जोर से उठी हुई वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर डालती है उसी प्रकार पवन पुत्र भीमसेन ने उन समस्त गज सेनाओं को तहस नहस कर डाला सके सुजन बीमार सूगभस्ति जैसे उदित हुए सूर्य समस्त भुवनों में अपनी किरणों का विस्तार करते हैं उसी प्रकार भीमसेन उन हाथियों पर बाणों की वर्षा करते हुए शोभा पा रहे थे ते भीम पढ़ाभता कश्य व्योम ने नाना बला हका वे भीम के बाणों से मारे जाकर परस्पर सटे हुए हाथी आकाश में सूर्य की किरणों में घुथे हुए नाना प्रकार के मेघों की भांति शोभा थे तथा गजानाम कदनम इस प्रकार गजसेना का संहार करते हुए पवन पुत्र भीमसेन के पास आकर क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने उन्हें से बिन डाला तथा क्षण छत जग ज प्रतिमो क्षण क्षमिर भी मोहिव्याध पत्रि यह यदि भीम से इनकी आंखे खून के समान लाल हो गई उन्होंने क्षण भर में राजा दुर्योधन का नाश करने की इच्छा से पंख युक्त बाणों द्वारा उसे भिन्द डाला सहसरा सर्वांग क्रुद्धो विव्याध पांडवम नारा चैक्य भैरम सेनम स्मय दुर्योधन के सारे अंग बाणों से व्याप्त हो गए थे अतः उसने कुपित होकर सूर्य के किरणों के समान तेजस्वी नाराजों द्वारा पांडुनंदन भीमसेन को मुस्कुराते हुए से घायल कर दिया रत्नचित्रध्वजे राजन उसके रत्न के ऊपर नाग विराजमान था उसे पांडुनंदन भीम ने शीघ्र ही दो भल्लों से काट गिराया और उसके धनुष को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए दुर्योधन पीड्यम दृष्टि तो भिशूरभ्याो मातंग माता आर्य भीमसेन के द्वारा दुर्योधन को पीड़ित होते देख क्षोभ में डालने की इच्छा से मतवाले हाथी पर बैठे हुए राजा अंग उनका सामना करने के लिए आ गए तमापत नागेन्द्र अम्बुद प्रतिमस्वनम कुंभान्तरे भीमसेनो से वह गजराज मेघ के समान गर्जना करने वाला था उसे अपनी ओर आते देख भीमसेन ने उसके कुंभ में नाराजों द्वारा बड़ी चोट पहुंचाई। तस् कार्य कायम निमज्जत धरण ही तले तथा पपात पपातृदो वज्राहत इवाचल भीमसेन का नाराज उस हाथी के शरीर को विदीर्ण करके धरती में समा गया इससे वह गदराज वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा च वह अंग हाथी हाथी से अलग नहीं हुआ था उस हाथी के साथ साथ नीचे गिरना ही चाहता था कि शीघ्रकारी भीम से ने एक भल्ल के द्वारा उसका सिर काट दिया तस्वीन निपतरे साचमु संभ्र उस वीर के होते ही उसकी वह सारी सेना भागने लगी घोड़े हाथी तथा रथ सभी घबराहट में पकड़कर इधर उधर चक्कर काटने लगे वह सेना अपने ही पैदल सिपाहियों को रौनती हुई भाग रही थी तेस्वनी सुनेश समत प्राग ज्योतिषस्तो भीमं कुण सम्रवत इस प्रकार उन सेनाओं के व्यूह भंग होने तथा तो चारों ओर भागने पर प्राग के राजा भगदत्त ने अपने हाथी के द्वारा भीमसेन पर धावा किया येन नागेन मघवान जय दैतानवान्न तदन्व नागेम इंद्र ने ने जिस के के द्वारा दैत्यों और दानवों पर पर पर विजय पाई थी उसी वंश में उत्पन्न हुए हो चढ़ाई की थी स नाग प्रवरोम सहसा समुपाद्रवतम मुतणा द्वाभ्याम संघतेना कर वह गजराज अपने दो पैरों तथा सिकोड़ी कोई सूड़ों के द्वारा सहता भीमसेन पर टूट पड़ा ब्यावृतन क्रुद्ध प्रमथंड पांडव भृकोधर सात उसके नेत्र सब और घूम रहे थे वह क्रोध में भरकर पांडु नंदन भीमसेन को मानो मथ डालेगा इस भाव से भीमसेन के रथ की ओर दौड़ा और उसे घोड़ों सहित सामान्यतः चूर्ण कर दिया पदभ्या का वेदम डापा क्राम पांडव भीमसेन पैदल दौड़कर उस हाथी के शरीर में छिप गए पांडुपुत्र भीम अंजलि का वेद जानते थे इसलिए वहाँ से भागे नहीं हाथी के निचले भाग में कोई ऐसा स्थान होता है जिसमें दोनों हाथों के द्वारा थपथपाने से हाथी को सुख मिलता है इस अवस्था में वह मतवाले मारने पर भी टस से मस नहीं होता भीमसेन इस कला को जानते थे इसी का नाम अंजलिका वेद है गात्राभ्यंतर गो भुतवा लालया मास नागम वधाकांक्षण अभ्ययम वे उसके शरीर के नीचे होकर हाथ से बारंबार थपथपाते हुए वध के आकांक्षा रखने वाले उस अविनाशी गजराज को लाल प्यार करने लगे कुलाल चक्रवन्नाग तथा तुर्ण मथा भ्रमथ नागायुत बल श्रीमान कालयानो वृकोदरम उस समय वह हाथी तुरंत ही कुमार के चाक के समान सब ओर घूमने लगा उसमें दस हजार हाथियों का बल था वह शोभामान गजराज भीमसेन को मार डालने का प्रयत्न कर रहा था भवत् भीमं वन्यम्य भी निष्क्रम्य भी भीमसेन भी उसके शरीर के नीचे से निकलकर उस हाथी के सामने खड़े हो गए उस समय हाथी ने अपने सूर से गिराकर उन्हें दोनों घुटनों से कुचल डालने का प्रयत्न किया गिरयाम स गजों हंतुमेहत गेष्टम भीमशेड़ो भ्रम दत्वामोचयत इतना ही नहीं उस हाथी ने उन्हें गले में लपेटकर कर माल ढालने की चेष्टा की तब भीमसेन उसे भ्रम में डालकर उसकी सूढ़ के लपेट से अपने आप को छुड़ा लिया पुनर्गात्राण नागस्वेश या वत तेजगाम गगजायातम जग स्वबले भ्रत्यवैक्षत तदनंतर भीमसेन पुनः उन हाथी के शरीर में ही छिप गए और अपनी सेना की ओर से उस हाथी का सामना करने के लिए किसी दूसरे हाथी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे भीमोपी नाग गात्रेभ्योस्तृत्यापयाजात तथा सर्वस्व सैन्य से महान थोड़ी देर बाद भीम हाथी के शरीर से निकलकर बड़े वेग से भाग गए उस समय सारी सेना में बड़े जोर से कोलाहल होने लगा अथोजन भीम कुंजरेढ़ पांडवा नाम किली सहसाभ्य ध्रुवराजन यो विखोदर हम आर्य उस समय सबके मुंह से यही बात निकल रही थी अहो इस हाथी ने भीमसेन को मार डाला यह कितनी बुरी बात है राजन उस हाथी से भयभीत हो पांडवों की सारी सेना सहसा वहीं भाग गई जहां भीमसेन खड़े थे तथो युधिष्ठिरो राजा हतम बत्वा को दरम भगदत्तम सपाचाल्य सर्वतः संवार तब राजा यु ने भीमसेन को मारा गया जानकर पांचाल देशी सैनिकों को साथ ले भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया तम रथम रथिम श्रेष्ठ परिवार्य परम तपा अबाकक्ष शत्रुओं को संताप देने वाले वे श्रेष्ठ रथी उन महारथी भगदत्त को सब ओर से घेरकर उनके ऊपर सैकड़ों और हजारों पहले बाड़ों की वर्षा करने लगे स्विघातम घृदत्कानम अंकुशे न गजेना गजे न पांड पंचालामत पर्वतेश्वर पर्वतराज भगदत्त ने उन बाणों के प्रहार का अंकुश द्वारा निवारण किया और हाथी को आगे बढ़ बढ़ाकर पांडव तथा पांचाल योद्धाओं को कुचल डाला तदद्भुत अपश्यामा भगदत्त संयुगे तथा वृद्ध से जलित कुंजरेना विषाम पते प्रजानाथ उस युद्ध में हाथी के द्वारा बूढ़े राजा भगदत्त का हम लोगों ने अद्भुत पराक्रम देखा ततो राजा दसाणाज्योतिसमुपाद्रवत निर्यज्ञातेन नागेन समदेनाशुगा तत्पश्चा राजने ने मदश्राविशीघ्रगामी तथा तीर्थिदिशा पार्श्वभाग की ओर से आक्रमण करने वाले गजराज के द्वारा भगदत्त पर धावा किया तयोर युद्धम स भवन्नागयोर्म रूपयो सपक्ष पर्वत सद्रुम पुरा वे दोनों हाथी बड़े भयंकर रूप वाले थे उन दोनों का युद्ध वैसा ही प्रतीत हुआ जैसा कि पूर्व में पंख युक्त एवं वृक्षावली से विभूषित दो पर्वतों में युद्ध हुआ करता था प्राग ज्योतिष पतेर्नाग सन्निवृत्त पार्शे दशा ना भी पतेर्भ्वागम अपना प्राग ज्योतिष नरेश के हाथी ने लौटकर और पीछे हटकर दसाण राज के हाथी के पार्श्वभाग में गहरा आघात किया और उसे विदीर्ण करके मार गिराया तोमरे तोमरय सूर्य रश्म्या भगद्त भी जघाना दीर दस्यम प्रचलतासनम तत्पश्चात राजा भगदत्त ने सूर्य की किरणों के समान चमकीले सात तोमरों द्वारा हाथी पर बैठे हुए शत्रु दशाढ़ राज को जिसका आसन विचलित हो गया था मार डाला जबच्छिद्य तो राजम भगदत्त युधिष्ठि रथानिके न महता सर्वतर्यतः तब युधिष्ठिर ने राजा भगदत्त को अपने बाणों से घायल करके विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घेर लिया सकुंजरस्थो रथभ सुधभे सर्वतोवृत पर्वते वनमध्यस्थो मध्यस्थोल दी जैसे वन के भीतर पर्वत के शिखर पर दावानल नल प्रज्वलित हो रहा हो उसी प्रकार सब ओर रथियों से गिरकर हाथी की पीठ पर बैठे हुए राजा भगदत्त सुशोभित हो रहे थे मंडलम सर्वतिष्टम रथनाम उग्र धनविना कृताम स नाग पर्यवर्त बाणों की वर्षा करते हुए भयंकर धनुर्धरतियों का मंडल उस हाथी पर सब ओर से आक्रमण कर रहा था और वह हाथी चारों ओर चक्कर काट रहा था ततः प्राग ज्योतिषो राजा परिगृह महागज प्रेस या माश सहताजुधान प्रति उस समय प्राग ज्योतिषपुर के राजा ने उस महान गजराज को सब ओर से काबू में करके तह तो साी के रथ की ओर बढ़ाया स्नेह हाँ पौत्र पर महाद्विप अभिचिक्षे पवे के नपाक्रमत युधान, युधान अर्थात सात्कीिकी अपने रथ को छोड़कर दूर हट गए और उस महान गजराज ने स्नेह पौत्र सात्विकी के उस रथ को सूढ़ से पकड़कर बड़े वेग से फेंक दिया भृत सैन्दवान श्वान सारथी तस्थ सातिकी मांसाज संप्रुतस्थम रथम प्रति तदनंतर सारथी ने अपने रथ के विशाल सिंधी घोड़ों को उठाकर खड़ा किया और कूद कर रथ पर जा चढ़ा फिर रथ सहित सातकी के पास जाकर खड़ा हो गया सातु लब्धान तरम नाग त्वरित रथ मंडला निश्चक्राम सर्वान परिचिक्षेप पार्थिवान इसी बीच में अवसर पाकर वह गजराज बड़ी के साथ रथों के घेरे से पार निकल गया और समस्त राजाओं को उठा उठा कर फेंकने लगा तेत्वा सुगतिना तेनासमानषभा कमजुर्दम संख्य में निरे सतसो दीपान उस शीघ्र गजराज से डराये हुए नरशेष्ठ नरेश युद्ध स्थल में उस एक को ही सैकड़ों हाथियों के समान मानने लगे ते गस्थेन अकाल्यन्तेन भगदत्तेन पांडवाह ऐरावतस्थेन यथा देवराजेन दानवाः जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर दानवों का नाश करते हैं उसी प्रकार अपने हाथी की पीठ पर बैठे हुए राजा भगदत्त पांडव सैनिकों का संहार कर रहे थे तेम्पद्रव प्रद्रवताम्भ भी पंचालाना इतस्त गजबाज कृत शब्द महान सुमहान समय इधर उधर भागते हुए पांचाल सैनिकों के हाथी घोड़ों का महान भयंकर चितकार शब्द प्रकट हुआ भगदत्ते न समर काल पाण्डुसु प्राग ज्योतिषम अभिक्रुद्ध पुनः भीम सम्यार भगदत्त के द्वारा समरभूमि में पांडव सैनिकों के खदेड़े जाने पर भीमसेन कुपित हो पुनः के स्वामी भगदत्त पर ती द्रवत वाहा मुक्न वारीण सेन्ग ते पाथम अहर उस समय आक्रमण करने वाले भीमसेन के घोड़ों पर उस हाथी ने सूर से जल छोड़कर उन्हें भयभीत कर दिया फिर तो वे घोड़े भीमसेन को लेकर दूर भाग गए तथस्त अभ्यतूर्णमृत परवा सुत समरवर्षेण रथस्थ कथम निभ तब आकृति पुत्र रुचि परवा ने तुरंत ही उस हाथी पर आक्रमण किया वह रथ पर बैठकर साक्षात यमराज के समान जान पड़ता था उसने बाणों की वर्षा से उस हाथी को गहरी चोट पहुंचाई तथा रुचि परवानम सरेन परवडा सुपरवाम पर्वत पते यदि जिनके अंगों की जोड़ सुंदर है उन पर्वत रात भगदत्त ने झुकी हुई गाँठ वाले बाण के द्वारा रुचि परवा को यम पहुंचा पहुँचा दिया तस्म निपत दे वीरे सौभद्रो द्रौपदी सुत चेकिो धृष्ट के चार एनम सर भीर, धारा भीर्धारा भी तो यदा से से उस वीर के मारे जाने पर अभमन्यु द्रौपदी कुमार चेकितान केतु तथा युदस्व ने भी उस हाथी को पीड़ा देना आरंभ किया ये सब लोग उस हाथी को मार डालने की इच्छा से विकट गर्जना करते हुए अपने बाणों की धारा से सिंचने लगे मानो मेघ पर्वत को जल की धारा से नला रहे हो ततः पार्श अंकुशांगुष्ठ कृतनाचो दिपह प्रसारित कर प्रहजान स्तब्ध करण क्षणिष्ठा पदा वाहु सोह सुतम आरुज तदनंतर विद्वान राजा भगदत्त ने अपने पैरों की एडी अंकुश एवं अंगुष्ठ से प्रेरित करके हाथी को आगे बढ़ाया फिर तो अपने कानों को खड़े करके एकटक आंखों से देखते एक हुए सूढ़ फैलाकर उस हाथी ने शीघ्रतापूर्वक धावा किया और युजस्सु के घोड़ों को पैरों से दबाकर उनके सारथी को मार डाला युजुसुस्तूरथाजन नपाक्राम तरा तरान्वित तथा पांडव योद्वास्ते नागराजम सर शिशूर भैरवानदान विनदंतोज खान सब राजन युषु बड़ी उतावली के साथ रस से उतर दूर चले गए थे तत्पश्चात पांडव उस गजराज को शीघ्रतापूर्वक मार डालने की इच्छा से भैरव गर्जना करते हुए अपने बाणों की वर्षा द्वारा उसे सींचने लगे पुत्रस्थ तव तो संभ्रांत सौभद्र सलुतर सकुंजरस्थ विसृज निषू बभो रश्मि निवादित्यो भुने सुजन उस समय घबराए हुए आपके पुत्र युसु अभिमन्यु के रथ पर जा बैठे हाथी के पीठ पर बैठे हुए राजा भगदत्त शत्रुओं पर बाण वर्षा करते हुए संपूर्ण लोकों में अपनी किरणों का विस्तार करने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहे थे तमार्जुन द्वा दस भि युयुसुर दस भि धृष्टकेतु तो अर्जुन कुमार मनु ने बारह ने दस और द्रौपदी के पुत्रों तथा धृष्ट केतु ने तीन तीन बाणों से भगदत्त के उस को घायल कर दिया सोतीय आचितो दिदो ब संस्यूत इव सूर्य से रथ में धो महान अत्यत्न अत्यंत प्रयत्नपूर्वक जलाए हुए उन भाणों से हाथी का सारा शरीर व्याप्त हो रहा था उस अवस्था में वह की किरणों में पिरोए हुए महामेघ के समान शोभा पा रहा था निंतु तो शिल्प यत्नाभ्याम प्रेरित ऋषर परिचिक्षेप तांडाग स्रिपुन सभ्य दक्षिणम महावत के कौशल और प्रयत्न से प्रेरित होकर वह हाथी शत्रुओं के बाणों से पीड़ित होने पर भी उन विपक्षियों को दाएं बाएं उठाकर फेंकने लगा गोपाल एव दंडे पशुगण बने आवेष्टताम सेनाम भगदत्त था मुहू जैसे ग्वाला जंगल में पशुओं को डंडे से हाँपता है उसी प्रकार भगदत्त ने पांडव सेना को बार बार घेर लिया क्षिप्रम सेनाभिपन्ना वायसानामिव सन बभुव पांडवे आनाम जैसे बाज पक्षी के चंगुल में फंसे हुए अथवा उसके आक्रमण से त्रस्त हुए कौवों में सिगरी कांव कांव का कोलाहल होने लगता है उसी प्रकार भागते हुए पांडव योद्धाओं का आरतनाद जोर जोर से सुनाई दे रहा था स नागराज पुरा सपक्ष तदारु समिजनाथाण नरेश्वर उस समय विशाल अंकुश की मार खाकर वह गजराज पूर्व काल के पंखधारी श्रेष्ठ पर्वत की भांति शत्रुओं को उसी प्रकार अत्यंत भयभीत करने लगा जैसे विक्षुब्ध महासागर व्यापारियों को भय में डाल देता है तथोधन पार्थि पार्थिव महाराज तन्नंतर भय से भागते हुए हाथी रथ घोड़े तथा राजाओं ने वहां अत्यंत भयंकर आर्तनाथ फैला दिया उनके उस भयंकर शब्द ने युद्ध स्थल में पृथ्वी आकाश स्वर्ग और तथा दिशा विदिशाओं को सब ओर से आच्छादित कर दिया सतेन आग प्रवरिणा पार्थिवो भृतम जगा हे पुरासु अनी किगुप्ता रोचन होदचनी बी उस गजराज के द्वारा राजा भगदत् ने छत्रों की सेना में अच्छी तरह प्रवेश किया जैसे पूर्व में में संग्राम के समय देवताओं द्वारा सुरक्षित देवसेना में विरोचन ने प्रवेश किया था चैव सैनिकान तमेकनागम गणसो यथा गजान समन्त तो ध्रुवतमथ में निरचना उस समय वहां बड़े जोर से वायु चलने लगी आकाश में धूल छा गई उस धूल ने समस्त सैनिकों को, को ढक लिया उस समय सब लोग चारों ओर दौड़ लगाने वाले उस एकमात्र हाथी को हाथियों के सूड सा मानने लगे इतिश्री महाभारती द्रोण परवड़ी सप्तक धन सप्तक वध परवड़ी भगदत्त युद्धे ठंडोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत सन सप्तक पर्व में भगदत्त का युद्ध विषय 26वां अध्याय पूरा हुआ